कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 10 भाग 2, हृदया काश में स्थित प्रभु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 वो विराट नहीं हो सकता परमात्मा को बताना हो तो मुट्ठी बांध के बताना पड़ेगा कि ये राह कोई इशारा नहीं किया जा सकता सब इशारे सिर्फ समझ के लिए थोड़ा सा सहारा है वो सहारे वैसे ही हैं जैसे लंगड़ा आदमी बैसाखी का सहारा लेकर चलता है वैसाखी कोई पैर नहीं और लंगड़ा सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है कि जब पैर ठीक हो जाएंगे तो वैसाखी को फेंक देगा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 पीछे अनंत धारा है लेकिन आपके बल की जितनी क्षमता है उतना प्रकाश आपका बल्ब ले रहा है हम सब की आत्माएं तो समान है क्योंकि तो हम सब परमात्माओं से जुड़े हुए हैं हमारे भीतर परमात्मा का जो जोड़ है उसका नाम आत्मा है फिर जितनी हमारी क्षमता है जितनी हमारी कैंडल की क्षमता है उतना ज्यादा प्रकाश हम उस परमात्मा के स्रोत से ले लेते हैं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 उसके लिए फिर कुछ और अनुभव करने को सेफ नहीं रहता है